कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के नवम मंत्र की चर्चा कल संपन्न हुई दशम मंत्र का विचार प्रारंभ होना है नव मंत्र से बताया गया जो सर्व सर्वसंसार धर्मवर्जित तो सर्वान्तर आत्मस्वरूप है उसका विषयतया ज्ञान नहीं होता क्योंकि वह दृश्यकोटि में नहीं है और अविषयतया उसके ज्ञान का साधन तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि यह वृत्ति है इसे हृत मनिट शब्द से कहा गया अब वो जो हृत मनिट शब्दित तो ब्रह्माभिव्यक्ति का अविषयतया ब्रह्माभिव्यक्ति का साधन है अहम ब्रह्मास्मि इत्या का वृत्ति वह कैसे उपलब्ध हो ये आशंका होती है उसके साधन यानी अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति के साधन की जिज्ञासा उसके लिए साधन बताने के, बताने के लिए आने वाले दो मंत्र हैं ज्यादा ष्ट इत्यादि मंत्र से तया ब्रह्मा ब्रह्माभिव्यक्ति का साधनभूत अहम् ब्रह्मास्मि वृत्ति का जो उपाय है वो है योग और उसे बताने के लिए दशम और एकादश ये एक दो मंत्र हैं इसलिए भाष्यकार भगवान इस मंत्र का अवतरण लिखते हुए कहते हैं कि सान मनिट कथम प्राप्यते थे और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है इसे पहले देखिए अपि ब्रह्मास्मि इति अस्ति कंंचि प्रतिबंधकांतरम् तद् अपने उपायोपि अन्यो वक्तव्य इति अभिप्रेत्य आह इति यह भाष्य की औतर टीका है तो श्रुतवेदाता केशांचित यानी कुछ मनन से परोक्ष से आत्मा को निश्चित करने पर भी अहम ब्रह्मास्मि यह बोध वृत्ति उनके बुद्धि में स्थिर नहीं रहती का मतलब अप्रोक्ष होता आभानापादक आवरण की निवर्तिका अहम ब्रह्मास्मित्याकारिका प्रमा नहीं बनती जो अविषयतया ब्रह्म की अभिव्यंजिका है अभाक आवरण निवृत्ति द्वारा वह हितमिट नहीं प्राप्त हो पाती कुछ वेदांत अधिकारी को भी तो श्रुत वेदांत से लेना जिसने श्रवण मनन कर लिया है तो श्रवण मनन से निवर्त्य चित्तगत दोष की निवृत्ति होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं हो पाता तो समझना चाहिए कि श्रवण मनन से निवर्त्य दोष से भिन्न दोषांतर जो निरिध्यासन से निवर्त्य है चित्त में विद्यमान है इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि यह हृतमिट शब्दित साक्षात्कारात्मिक वृत्ति का उदय नहीं हो पा रहा है वह जो प्रतिबंध का अंतर है उसके निवृत्ति का उपाय बताना चाहिए अन्य यानी श्रवण मनन से अन्य जो उस प्रतिबंधकांतर का उपाय होगा वह बताना चाहिए इस अभिप्राय से ये दशम एकादश मंत्र हैं वो प्रतिबंधकांतर के निवृत्ति का उपाय योग को बताने वाले यहाँ जिसे योग कह रहे हैं उसे बृहदारण्यक में याज्ञवल जी ने का का कहासन और कठोपनिषद का योग शब्दांतर है लेकिन अर्थांतरणीय है जो श्रवण मनन से परोक्ष रूप से निश्चित ब्रह्मात्म एकत्व एक उसी का अनुसंधान निधि ध्यास कहलाता है अहंतया अनुसंधान वही यहां पर योग बताया जा रहा है योग का स्वरूप यही है इसलिए निधि ध्यास को कहो या योग को कहो उस प्रतिबंध का अंतर के निवृत्ति के उपाय के रूप में बताने के लिए आने वाले मंत्रात्मिका श्रुतियां इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने यह वाक्य लिखा कि सा कथम प्राप्य थे श्रुत वेदांत अधिकारी को अहम ब्रह्मास्मि ऐसा आ, बोध हृण मनिट शब्दित कथम एने केन न प्राप्यते प्राप्त होगा इति एने इस प्रकार की आशंका होने पर जिज्ञासा होने पर आशंका का जिज्ञासा होने पर तदर्थ इसमें बीच में थोड़ा जोड़ना जो अवतरण में टीकाकार ने कहा कि वेदांत होने पर भी नहीं हृतमिट प्राप्त हुई तो समझना चाहिए कोई न कोई श्रवण मनन से निवर्त्य दोष से भिन्न दोषांतर हमारी बुद्धि में विद्यमान है और उस दोषांतर का ब्रह्म साक्षात्कार की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषांतर का निवर्तक जो उपाय उस उपाय को कथम शब्द से पूछा है वह दोषांतर रहे है इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है। तो दोषांतर की निवृत्ति होने पर हित मनिट प्राप्त होगी तो फिर वो दोषांतर कैसे निवृत्त होगा उसका निवर्तक उपाय कौन है ये कथम शब्द से पूछा है तो कहते तदर्थ तदर्थ यानी उस दोषांतर की निवृत्ति का दोष को लेना शब्द से लेना दोषांतर की निवृत्ति और उस दोषांतर की निवृत्ति के लिए उपायांतर के रूप में योग उच्चते योग बताया जा रहा तो तदर्थ में शब्द दोषांतर का दोषांतर की निवृत्ति का परामर्शक है तो दोषांतर की निवृत्ति के लिए यह तद अर्थ का अर्थ निकलेगा योग उपाय के रूप में योग बताया जा रहा अब है। अब भाष्य में देखिए क्या नाम वो मूल मंत्र में अच्छा उससे पहले थोड़ा एक टीका में वाक्य है इस अवतरण भाष्य का अर्थ कर रहे हैं इसे देखिए कि श्रवण से प्रमाण असंभावना की निवृत्ति होती है मनन से प्रमे असंभावना की निवृत्ति होती है तो इस प्रकार ये श्रवण मनन से क्रमतः प्रमाण असंभावना नामक दोष तथा प्रमेय असंभावना नामक दोष के निवृत्त होने पर भी असंभावना निराशेपी का अर्थ है चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक तो प्रमाण असंभावना प्रमे असंभावना दोष चित्त में से जाने के बाद भी चित्त की अनेकाग्रता यानि विक्षेप नामक दोष चित्त में रह सकता है और वो विक्षेप ही तत् अहम ब्रह्मास्मि यह रिटमनित शब्दित बोध उत्पन्न नहीं होने देता विक्षेप। उस विक्षेप की निवृत्ति का उपाय यहां पर अनुष्ठातव्य योग बताया जा रहा है ये लिखते हैं कि चित्तस्य अनेकाग्रता दोष प्रतिबंधक संभवतीय तदअपनयाय तद यानी वो जो अनेकाग्रता नामक दोष है उस दोष का अपने अपने है निवृत्ति तो चित्तगत अनेकाग्रता दोष ये हैं दो शांतर प्रमेय प्रमेय प्रमाण असंभावना, प्रमे, असंभावना दोषों से भिन्न दोष तो चित्त की अनेकाग्रता यानी विक्षेप और इस विक्षेप की निवृत्ति के निवृत्ति के लिए योगो अनुष्ठातव्य उपदिश्यते तो अनुष्ठेय योग साधन बताया जा रहा अनुठ अनुष्ठातव्य अनुष्ठेय और अनुष्ठेय का अर्थ है पुरुष प्रयत्न साध्य तो ये जो निरिध्यासन है पुरुष प्रयत्न साध्य है इसलिए अनुष्ठातव्य है यानी विधेय है जो साधक के प्रयत्न से निष्पन्न होता है उसे अनुष्ठातव्य कहते हैं तो अनुष्ठातव्य योग है निरिध्यासन तो अनुष्ठातव्य योग उच्चते का अर्थ है उपदिश्यते ये अवतरण भाष्य का अर्थ टीकाकार बताया। अब मूल मंत्र का उच्चारण करके अर्थानुसंधान हम लोग कर लें। यदा ते ज्ञा मन सा न बुद्धिश्चे आहू पर गति तो यहाँ पद से इंद्रियों को लेना ज्ञानानी यानी इंद्रियाणी तो इंद्रियों को ज्ञान शब्द से इसलिए कहा जा रहा है कि जाना ऐसी ज्ञान शब्द की करण अर्थ में लूट प्रत्यय करके उत्पत्ति करते हैं तो ज्ञान शब्द का अर्थ निकलता है ज्ञान के साधन तो ज्ञान के साधन है चक्षरादि इंद्रिया इसलिए ज्ञान शब्द का अर्थ निकल रहा है यहां इंद्रिय तो ज्ञानानी यानि इंद्रियाणी वे ज्ञानेन्द्रिय कितने हैं तो पंच बाह्य ज्ञानेन्द्रिय पंच हैं इसलिए पंच ज्ञानानी ये प्रथमा बोवचन है अवतिषंते का करता है तो पंच ज्ञानी यानि पंच ज्ञानेन्द्रिया अवतिष्टंते यदा और मनसा ये तृतीया है सह अर्थ में इसलिए मनसा सह सह के योग में तृतीय है तो मनसा सह इसमें मन शब्द से लेना है इन बाह्य चक्षरादि ज्ञानेंद्रियों का प्रवर्तक जो मन है ज्ञानेंद्रियों को अपने अपने रूपादि विषय ग्रहण रूप व्यापार में प्रवर्त करने वाला उनका अध्यक्ष रूप मन वो मन है यहां पर मन शब्द से ग्राह्य अधिष्ठाता जो मन है मन यदि इंद्रियों को प्रेरणा न करें तो इंद्रिया अपने अपने विषयों के ओर जाए ही न मन से प्रेरित होकर के अपने अध्यक्ष की आज्ञा लेकर के ही इंद्रिया रूपादि ग्रहण रूप अपने अपने व्यापार में प्रवृत्त होती हैं। तो इसलिए मनसा का अर्थ है इंद्रियों के प्रेरक मन के साथ सभी इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया यदा अवतिष्ठन्ते। अवतिष्ठन्ते का अर्थ है निर्व्यापारा भवंती व्यापार रहित होते हैं स्वस्व व्यापारे भरमते अपने अपने व्यापारों से उपरत हो जाती हैं, अपने प्रेरक मन के साथ पांचों ज्ञानेन्द्रिया अपने अपने रूपादि ग्रहण रूप व्यापार से रहित हो जाती हैं, और मन भी इंद्रियों को रूपादि व्यापार में प्रवृत्त नहीं करता इसलिए मन को भी माना गया निर्व्यापार हो गया मन का व्यापार है इंद्रियों को अपने अपने रूपाधि ग्रहण रूप व्यापार में प्रवृत्त करना यह मन का व्यापार है और उस व्यापार के साथ मन भी अपना वो व्यापार छोड़ देगा और ऐसे निर्व्यापार मन के साथ इंद्रिया भी निर्व्यापार हो जाए यदा यानी जब यस्विन काले और बुद्धिश्च न विचेष्टती ये आत्मनेपद है छांदस पद हुआ लोक में विचेष ऐसा प्रयोग होगा वेद में तो भी बन जाता विचेष लौकिक व्याकरण का नियम वेद में सब लागू नहीं होता तो यदा बुद्धिश्च न विचेषते का अर्थ निकलेगा अध्यवसायत्मिका जो बुद्धि है मन की भी अधिष्ठाता वो मन की भी अधिष्ठाता बुद्धि बुद्धि अधिष्ठात्री न विचेष चेष्टा नहीं करती है चेष्टा है व्यापार तो अपना जो अध्यवसाय रूप व्यापार है उस व्यापार से उपरत होती है रहित हो जाती है तो तीन बातें हो होगी तीनों बुद्धि जो मन की प्रेरक है मन की स्वामिनी है वह निर्व्यापार है और मन जो इंद्रियों का अधिष्ठाता है वह भी निर्व्यापार है और इंद्रिया भी निर्व्यापार है तीनों निर्व्यापार हो गए का मतलब ऐसी स्थिति में वो लीन भी नहीं हुए हैं मतलब मांडू का कार्य काका यदान लिये ते चित निक्षिप्य पुनः अनिंगनम अनाभासम वाली स्थिति बताई जा रही है तो वह बाह्य अनात्म पदार्थ विषयक व्यापार न तो ज्ञान ज्ञानेन्द्रियों का हो रहा है न तो मन में अनात्म विषयक संकल्प विकल्प हो रहा है न तो बुद्धि में अनात्म विषयक अध्यवसाय है का मतलब ये विक्षेप नहीं है तो लय भी हो सकता है तो ये उपलक्षण है लय का भी तो लय भी नहीं है तीनों का व्यापार ज्ञान इन सब का आ, सुसुप्ति अवस्था में नहीं होता लेकिन वो सुसुप्ति अवस्था योग नहीं कहलाती वो परम गति नहीं कहलाती और यहां इसको कहा जा रहा है ये सब निर्व्यापार हो जा तो हो परमाम गतिम ताम आहू इसी स्थिति को परम अवस्था कहा जाता है तो नींद में तो निर्व्यापार ये हो ही जाते हैं तो वो परमागति नहीं है इसलिए निर्व्यापार के साथ साथ लय रहित भी होना इनका ये भी समझना यानी विक्षेप रहित हैं और लय नामक दोष से भी रहित हैं। इंद्रिय निर्व्यापार तो हो गई लेकिन स्वरूपत अवस्थित है लीन नहीं हुई है मन भी व्यापार से ऊपर तो हुआ है अनात्म विषयक संकल्प विकल्प नहीं कर रहा है लेकिन मूल कारण जो अविद्या है उसमें लीन भी नहीं हुआ है ऐसे बुद्धि अनात्म विषयक अध्यवसाय तो नहीं कर रही है लेकिन अविद्या में लीन भी नहीं है साथ साथ ये भी है तो ऐसी स्थिति में विक्षेप तथा लय रहित जो ये तीनों हैं, इनकी स्थिति कहाँ होगी उस समय अनात्मा मात्र जो अविद्या शब्दित अक्षर पुरुष है उपाधि गीता के पंद्रहवे अध्याय का लय अवस्था में वहाँ रहते हैं ये बुद्धि उसको आलम्बन बना करके रहती है और ये मन और इंद्रिया भी वहाँ पर रहती हैं यानी इंद्रिया मन में मन बुद्धि में और बुद्धि अक्षर पुरुष में अक्षर पुरुष है अविद्या हाँ। आनंदमय कोश में उपाधि यह रहती है ना विद्या तो अविद्या आलम्बनक रहती है बुद्धि उस समय तो अवस्था मानी जाती है लय अवस्था मानी जाती है और ये जो है जागृत और स्वप्न में इन तीनों का आलंबन होता है क्षर पुरुष क्षर पुरुष है स्थूल सूक्ष्म कार्य रूप अनात्मा और उनमें से ही किसी न किसी को आलम्बन करके व्यापार करते रहते हैं चक्षुरादी इंद्रिया भी मन भी किसी न किसी विषयक संकल्प विकल्प करता है कार्य में से और बुद्धि भी किसी न किसी क्षर पुरुष विषयक अध्यवसाय वती होती हैं और वो भी छूट गया अक्षर पुरुष विषयक व्यापार भी इन तीनों का नहीं हो रहा है अक्षर पुरुष विषयक भी ये नहीं है आलम्बन अक्षर पुरुष को भी नहीं बना रहा है, लेकिन है ये तो फिर वो उस समय कहाँ रहेंगे तो ये सब के सब पुरुषोत्तम में जाएंगे तो जैसे अमावस्या के दिन चंद्रमा का आभाव नहीं होता अमावस्या के दिन भी चंद्रमा रहता है लेकिन दिखता नहीं है वह सूर्याभिमुख होता है अपने बिंबाभिमुख होता है न कि अपने अवभास्य जगत अभिमुख द्वितीय से शुक्ल पक्ष की द्वितीया से जगत अभिमुख होना प्रारंभ होता है चंद्रमा का शुक्ल पक्ष तो है चंद्रमा को बहिर्मुख करने वाला अमावस्या के बाद प्रतिपदा के दिन दो कला से युक्त तो हो जाता है द्वितीय के दिन तीन कला से युक्त तो होता है जो घटने बढ़ने वाली पंद्रह कलाएं हैं ना पूर्णिमा के दिन उन पंद्रह कलाओं के साथ एक जो न घटने वाली बढ़ने वाली अपनी स्वरूप स्वरूभूता कला है उसको मिलाकर के सोडस कल हो जाता है तो जगत में तो पूर्णता मानी जाती उस समय पूर्ण चंद्रमा है लेकिन उस समय पूरा का पूरा बहिर्मुख है और बिंब के प्रति अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति उसकी पीठ है वास्तविक स्वरूप को तो भूल जाता है चंद्रमा को सूर्य को अनात्मक <laughs> ज्ञान अनात्मक ज्ञान अच्छा नहीं है द्वैत ज्ञान जितना अधिक द्वैत ज्ञान है उतना ही अधिक अद्वैत से दूर है और अमावस्या के दिन कृष्ण पक्ष में फिर पूर्णिमा के दूसरे दिन से एक एक कलाएं छूटना प्रारंभ होती है पंद्रह कलाएं छूट जाती हैं अमावस्या के दिन और एक जो नित्य कला है वो रहती है और वो उसकी स्वरूप होता कला है वह सूर्य से उसे सूर्याभिमुख कर देती है तो उस दिन फिर चंद्रमा दिखेगा नहीं लेकिन उस वास्तविक रूप से वास्तविक पूर्णता उस दिन है चंद्रमा की अमावस्या के दिन चंद्रमा अपने निर्विकार स्वरूप में रहता है पूर्णिमा के दिन उसका पूर्ण विकारी स्वरूप होता है अमावस्या के दिन निर्विकार स्वरूप होता है चंद्रमा तो ऐसे ही जब क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों को भी पकड़ता है और ज्यादा ज्यादा पकड़ता है जागृत अवस्था में तो पूर्णिमा के चंद्रमा के तरह ये तीनों होते हैं बुद्धि मन और इंद्रिया और जैसे जैसे छूटते जाता है छूटते जाता है छूटते जाता है और अमावस्या के दिन जैसे अक्षर पुरुष भी और अक्षर पुरुष रूप अनात्म उपाधि चली गई सारी चंद्रमा बिल्कुल जगत के ओर से विमुख हो गया और सूर्य अभिमुख हो गया तो ऐसे उस समय फिर इंद्रिया मन बुद्धि ये सब के सब आ, नहीं अनात्मा को विषय करेंगे और लीन भी नहीं होंगे विक्षेप और लय से रहित होंगे तो स्वरूप में रहेंगे वो स्वरूप है पुरुषोत्तम आत्मा आत्मावस्थित होते हैं तो वो आत्मावस्थान उपाधि मात्र को अनात्मा मात्र को छोड़ करके बाह्य इंद्रियों का और मन का तथा बुद्धि का आत्मावस्थित होना आत्माभिमुख होना ये योग है इसे कहते हैं ताम यानी ये जो अवस्था है विक्षेप तथा लय रहित अवस्था और इन दोनों के बीच में एक अवस्था और होती है वो दोषात्मिका अवस्था है विक्षेप भी दोष है लय भी दोष है और एक अंतराल अवस्था होती है कषाय नाम की मांडो के कारिका में भगवान गौड़पादाचार्य जी ने उसकी चर्चा की है कषाय नाम के दोष की टीका में टीकाकार बताएंगे तो उसे भी यहां पर लेना तो कई बार होता है वो लीन भी नहीं होता और विक्षेप से युक्त भी नहीं होता लेकिन आत्म स्वरूप में स्थिर भी नहीं होता बीच में रहता है वह कषाय अवस्था है स्तब्ध अवस्था है स्तब्धिभाव अवस्था वो स्तब्धिभाव अवस्था भी न हो हाँ। वो रसास्वाद आता है जब आनंदाभाष में ही वो समाहित अपने चित्त को रखता है और स्वयं उसका भोक्ता बन जाता हाँ तो आनंद के ओर से विमुख होकर के आनंदाभास में ही ज्यादा स्थित होता है तो रसा रसास्वाद नाम का दोष माना जाता है तो इन से रहित हो जाए तो उस समय फिर जो स्थिति होती है इनकी मन बुद्धि इंद्रियों की उस स्थिति का नाम है ताम यानी ये स्थिति परमाम गतिम गतिम यानी स्थितिम तो परमा यानि सर्वोत्कृष्टा गतिम यानी स्थितिम आहु इसे सर्वोत्कृष्ट स्थिति मानते हैं जो योग के अभिज्ञ है वे कहते हैं यह साधना की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है ज्ञान के साधनों में सर्वोत्कृष्ट साधन है मोक्ष साधन सामग्रिया भक्तिरव गरीयशी लेकिन वो भक्ति क्या है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयत है तो आहुके करता है विवेक चूड़ामणि कार भगवान भाष्यकार और वे कहते हैं क्या कहते हैं कि आ, ये परमागति है परमा अवस्था है कौन सी विक्षेप रहित है और लय रहित हैं कषाये रहित हैं स्वाद रहित हैं ये तीनों के तीनों कहीं भी अनात्मा में इनका किसी भी प्रकार से कोई जुड़ाव नहीं है लगाव नहीं है तो यह अनात्मा मात्र से वियोग अज्ञान से अनात्मा के साथ संयोग यानी तादात्म्य संबंध बनता है ना और उस तादात में संबंध के कारण ही अनात्मा के साथ तादात में संबंध होने से ही सारे दुख होते हैं सशरीरत्व तो है और न हवई स शरीर से सतह प्रिया प्रियोर अपहति अस्थि वो अनर्थ है दुख तो क्षर पुरुष के साथ तादात में संसर्ग होने पर सीधे सीधे अनर्थ की प्राप्ति होती है कार्य अध्यास को कार्य अविद्या को कहा गया साक्षात अनर्थ का मूल और इसका कारण है मूल अविद्या सुसुप्ति अवस्था में लय अवस्था में अनर्थ दुख का साक्षात कारण अध्यास तो नहीं है लेकिन उसकी बीज अवस्था है इसलिए वह अनर्थ की बीज अवस्था है वहाँ भी अनात्मा के साथ संसर्ग है तो अनर्थ या अनर्थ के बीच अवस्था से अवस्था का वियोग वो है अनात्मा मात्र से संसर्ग का वियोग उसे ही यहां पर आगे कहेंगे योग कहा जाता यह योग है तो ऐसी स्थिति जब प्राप्त हो जाए तो फिर गीता में कहा गया आत्मसंस्थम मनवा न अपि चिन्तयेत उसी को यहाँ पर बुद्धिस् न विचे ये कहा बुद्धिश्च न विचे मूल में यानी ये मूल है उसका आत्मसंस्थम मन कृतः न अपि चिन्तयेत ये अवस्था है गीता में भी उसे कहा कि एक बार कारण रूप अनात्मा कार्य रूप अनात्मा से मन निकल गया अंतराल अवस्था में भी नहीं हुआ ये दिखाने के लिए कषा अवस्था में भी नहीं है भाव में नहीं है ये दिखाने के लिए आत्मसंस्तम जहाँ होना आत्मा है पुरुषोत्तम स्वरूप निरूपाधिक स्वरूप अलिंग व्यापको अलिंग ए वच से बताया गया सर्व संसार धर्म वर्जित स्वरूप और उसी स्वरूप में हमारी अहम वृत्ति अवस्थित हो जाए फिर वहां से उसे इधर उधर नहीं होने देना वहां हो स्थित हो गई अहम वृत्ति तो यही तो लेकिन ये प्रयत्न से हो रही है इसलिए योग है अनुष्ठातव्य है तो इसे परमाम गतिम आहू यह साधना की चरम सीमा है इससे आगे फिर कोई प्रयत्न नहीं होता वहाँ पहुँचाने तक प्रयत्न है पहुंचने के बाद कोई प्रयत्न नहीं करना होता पहुँचाने के पहले तक ही प्रयत्न है तो गतिम् परति ये परम अवस्था परमास्था ऐसा लोग कहते हैं भाष्य को देखिए यदा याने यश्मिन काले निवर्तितानि एव स्वषेभ्य निवर्ति आत्मनिविका करते हैं ज्ञानाथवाद दि इंद्रिया ज्ञानानी उच्चन्ते, ज्ञान के साधन होने से ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान शब्द से कहा जा रहा और ये पांचों के पांचों बाह्य ज्ञानेंद्रिया अवतिष्ठन्ते, अवतिष्ठते अपने अपने शब्दादि ग्रहण रूप व्यापारों से रहित हो जाते हैं तो अवतिष्ठे मनसा सह का करते हैं सह मनसा यद अनुगतानी तेना संक आदि व्यावृत्ते न अंत सह के साथ जोड़ देना तो संकल्पादि रूप जो व्यापार है मन का उस संकल्पादि व्यापार से व्यावृत जो अंतकरण रूप मन है उस मन के साथ सभी इंद्रिया अवतिष्ठ का है निर्व्यापार हो जाती है यद अनुगतानी का अवतरण है टीका में अवतरण क्या अर्थ कर रहे हैं अवतरण नहीं है यद अनुगतानी का विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार मनसा का अर्थ अर्थ कर दिया अधिष्ठितानि सह अवतिष्ठन्ते अवतिष्ठन्ते निवृत्त भवन्ति कर दिया निवृत्त अर्थकर्दिया भवन्ति तो ये न एन मनसा सह ये अनुगतानी का अर्थ कर दिया एन एन मनसा अधिष्ठिता ये इंद्रियों का विशेषण है अधिष्ठिता का अर्थ है प्रेरितानी तो ये नैन मनसा यानी जिस जिस मन से प्रेरित होती है श्रोत्रादि इंद्रिया उस उस मन के साथ ये सभी श्रोत्रादि पांचों ज्ञानेंद्रिया इंद्रिया निवृत्त व्यापार हो जाती हैं मन के साथ यानी मन का भी व्यापार छूट जाता है इंद्रियों को प्रेरणा देना रूप और ये जो इंद्रियों का व्यापार है वह भी नहीं होता तो माना जाता है ये मन के साथ निर्व्यापार हो गई इंद्रिया अब मन तो यद्यपि एक साधक का एक है तो यहाँ पर ये नीप्सा का प्रयोग क्यों किया और तेना तेन, तेन यहाँ पर भी अनेक मन हो तब तो ये न ऐसा वीप्सा का प्रयोग सभी मन का ग्रहण करने के लिए उचित है लेकिन मन तो एक साधक का एक है इसलिए टिप्पणी कार ने कहा एक नंबर टिप्पणी में कि मन सी यद्यपि मन एक है तो भी कहते हैं उसके भेद है राजसादि भेदेन इति येन येन का अर्थ निकलेगा इति यादृशेन इतिवतर्थ तो तमह प्रधान मन रजह प्रधान मन और सत्व प्रधान मन तमह प्रधान मन होगा तो आलस, प्रमाद आदि में इंद्रियों को प्रवृत्त करेगा सोने में प्रवृत्त करेगा राजस रजह प्रधान मन होगा तो प्रवृत्ति में इंद्रियों को प्रवृत्त करेगा और सात्विक मन होगा तो आत्मा में समाहित हो, कर, होने के लिए इंद्रियों को प्रेरित करेगा तो इस प्रकार ये राजस तामस सात्विक भेद से एक ही मन अनेकों प्रकार का हो जाता है और जिस जिस प्रकार का मन है वैसा मन वह अपने स्वभाव के अनुसार इंद्रियों का प्रेरक बनेगा अधिष्ठाता बनेगा सबकी इंद्रिया निर्व्यापार ही होगी ऐसा नहीं अलग अलग प्रकार का मन है अलग अलग संस्कारों से संस्कारित तो वैसी वैसी प्रवृत्तियां उनमें होगी सात्विक अद्वैत के संस्कारों से इसलिए श्रुत वेदा, वेदांत तो अद्वैत संस्कार से संस्कारित सात्विक मन वाला जो होगा वह उसका मन इंद्रियों को क्षरपुरुष अक्षर पुरुष शब्दित कारण रूप अनात्मा से व्यावृत होने की प्रेरणा देगा और आत्मस्त होने की प्रेरणा देगा और स्वयं भी अनात्मा कार्य कारण विषय को चिंतन छोड़ देगा आत्माभिमुख होगा इसलिए जिसके संस्कार जैसे हैं और संस्कार विभिन्न विभिन्न प्रकार के हैं इसलिए ये न ये न ऐसा विपसा का प्रयोग है तो मनसा सह अवतिष्ठन्ते भवन्ति आगे हैं साधितानेवृत्तव्यापारागे में था न कियदनुगतावृत्न अंतकरण संकल्प जो मन का व्यापार है उससे उपरत हुआ मन वो है संकल्प आदि व्यावृत्त अंतकरण रूप मन और उसके साथ इंद्रिया भी व्यापार उपरत हो जाती हैं, अनात्म विषयक व्यापार से रहित हो जाती हैं। पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई उत्तरार्ध की व्याख्या करते भाष्कर भगवान बुद्धिश्च न विचेषति ये उत्तरार्थ है ना इसका अर्थ कर रहे हैं अध्यवसाय लक्षणा न विचेषति यानी स्व्यापारेषु न विचेष तो अनात्मा कार्यकारणात्मक जोक्षरपुरुष अक्षर पुरुष हैं इस विषयक व्यापार अध्यवसाय लक्षणा बुद्धि नहीं करती है न विचेष का न व्याप्रियते, तो अनात्म विषयक अध्यवसाय रूप व्यापार नहीं कर रही है जो बुद्धि तो अनात्म विषयक व्यापार नहीं होगा अध्यवसाय नहीं होगा तो आत्मविषय अध्यवसाय वती रहेगी तो ताम आहु परमा गतिम ऐसी जो स्थिति है ज्ञान के बहिकरण और अंतकरण और इन उभय की प्रेरक बुद्धि ये सभी के सभी अनात्मा से विमुख है और आत्मा विमुख है आत्मा आत्मावस्थित हैं ऐसी जो अवस्था इस अवस्था को ताम शब्द से ग्रहण करके कहा जा रहा है परम गति इस नाम से शास्त्रज्ञ लोग कहते हैं तामहू परमाम गतिम यही योग है यही निविध्यासन है गीता के छठवे अध्याय का आत्मसंयम योग ये है 11वें मंत्र की चर्चा प्रारंभ होती है तो 11वें मंत्र में ये कहा जा रहा है कि ये जो पूर्व मंत्र के चौथे पद में कहा गया ताम आहु परमा गतिम इस परम गति अवस्था का ही एक नाम बताया जा रहा यह साधन रूप अवस्था है ना ये भी साधन है प्रयत्न साध्य होने से अनुष्ठे हैं और ये जो अनुष्ठे साधन है इसका क्या नाम है तो कहा योग है और यह योग चित्तगत अनेकाग्रता नामक जो दोष है ट की उत्पत्ति में प्रतिबंधक उसका निवर्तक है इस परम अवस्था में ही साधक अपनी इंद्रिया मन तथा बुद्धि को हमेशा बनाए रखता है इसी अवस्था में हमेशा बनाए रखने का अर्थ है अनात्मा भीमुख नहीं होने देता आत्म स्थित हो गई तो फिर सोचना बंद कर देता कुछ भी नहीं करता और जैसे ही वहां से बहिर्मुख होना शुरू करती है तो बहिर्मुख बुद्धि को मन को और इंद्रियों को नहीं होने देता बहिर्मुख होने का अर्थ है अनात्मा क्षर पुरुष या अक्षर पुरुष अभिमुख होना तो अनात्मा के अभिमुख नहीं होने देता हमेशा आत्मस्थ रखता है अपने उपाधिभूत ज्ञानेंद्रियों को मन को तथा बुद्धि को इसके लिए प्रयत्न जिसका रहता तो ये अवस्था फिर स्वभाव बन जाए जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा इसी अवस्था में रहेगा तो इसी अवस्था के संस्कार से संस्कारित रहेगी बुद्धि तो उसी संस्कार से संस्कारित बुद्धि होगी तो ये तो एकाग्रता के संस्कार है एकाग्र अवस्था है ना तो एक एकाग्रता के संस्कारों से युक्त अवस्था बुद्धि होती जाएगी अनेकाग्रता नामक जो दोष है वह उसका विरोधी है एकाग्रता अरे एकाग्रता की पराकाष्ठा है आत्मस्थ हुआ मन बुद्धि और इंद्रियों का इंद्रिय रूप उपाधि का आत्मस्थ होना और इससे अनेकाग्रता नामक जो दोष है हृत मणिट के उत्पत्ति में प्रतिबंधक वो निवृत्त होगा और वो जब निवृत्त होगा एकाग्रता आएगी चित्त में तो तत्वमसी वाक्य से शब्दित अहम् ब्रह्मास्मि यह परमात्मिका वृत्ति उत्पन्न होगी वह आभाक आवरण को निवृत्त करके सर्वांतर जो अलिंग आत्मा है उसकी अभिव्यंजिका बन जाती है अभिव्यक्ति का उपाय बन जाती है ये बताया जा रहा है इसलिए इसका नाम दिया जा रहा है योगम ताम योगम इति मनते इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं